राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है यह कार्यक्रम मौलाना अबुल कलाम आजाद 1909 की बात है अंग्रेज सरकार इस प्रयास में थी कि भारतीयों में फूट डाली जाए इसीलिए सरकार द्वारा बंगाल विभाजन या बंग भंग का प्रस्ताव रखा गया इसकाशय मुसलमानों को खुश करना था बंगाल में अनेक क्रांतिकारियों ने मिलकर इस प्रस्ताव का विरोध किया उनमें से एक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद अंग्रेजों की इस चाल को हम कामयाब नहीं होने देंगे हां कलकत्ता तो जैसे क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया है आखिर यहां का हर देशवासी क्रांतिकारी जो बनता जा रहा है आ, आ, आ, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे अरे देखो श्याम सुंदर चक्रवर्ती जी इधर ही आ रहे हैं अरे हां भाई हां लेकिन उनके साथ पता नहीं ये दूसरा व्यक्ति कौन है साथियों साथियों अरे अरे सुनो सुनो चक्रवर्ती बाबू कुछ कहना चाह रहे हैं साथियों सुन तो देखो मेरे साथ जो नौजवान आए हैं ये हमारे दल में शामिल होना चाहते हैं हमें शामिल होना वैसे ये लेखक और पत्रकार हैं नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद मगर हैं तो मुसलमान हां और हमारे क्रांतिकारी साथी तो हिंदू हैं बिल्कुल आप भी कुछ बोलिए ना मौलाना साहब बोलिए दोस्तों हां दोस्तों ये ठीक है कि मैं मुसलमान हूं मगर मैं ये देख रहा हूं कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश कर रही है यदि हम एक नहीं होंगे तो अंग्रेजों का उत्साह और बढ़ेगा लेकिन मौलाना अब्दुल साहब पहले हमें अपना परिचय तो दीजिए दोस्तों कई साल पूर्व मेरे माता-पिता मक्का की तीर्थ यात्रा पर गए थे लेकिन वो कई साल तक नहीं लौटे वही 1888 में मेरा जन्म हुआ मेरी आरंभिक शिक्षा भी मक्का में ही हुई भारत में तो हम कुछ साल पहले ही आए हैं लेकिन आप हमारी क्रांति में किस प्रकार साथ देंगे हां हां बोलिए दोस्तों भारे मैं पत्रकार हूं चाहता हूं इसी माध्यम से लोगों में एकता बनाए रखते हुए क्रांति की शुरुआत करूं ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है और इसी विचारधारा के साथ उन्होंने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन शुरू किया अंग्रेज सरकार की इस पर कड़ी नजर थी इसीलिए प्रेस अधिनियम के अंतर्गत दूसरे ही वर्ष इसे बंद कर देना पड़ा फिर उसके 1 वर्ष बाद यानी 1915 में उसी शान और गरज के साथ मौलाना आजाद ने अल बिलाग निकाला लेकिन अरे सुनो हां भाई कहते हैं मौलाना आजाद को बंगाल की सीमा से बाहर निकल जाने का आदेश मिला और वो भी एक सप्ताह के भीतर बिल्कुल अपने पिछले लेख में ही तो उन्होंने लिखा था कि गुलामी बहुत बड़ी लानत है बिल्कुल बिल्कुल अरे भाई आप बरसाने वाले मौलाना आजाद जैसे पत्रकार को अंग्रेज भला आजाद रहने देंगे यह बहुत मुश्किल बात है इस प्रकार मार्च 1916 में मौलाना आजाद बंगाल से निकलकर रांची पहुंचे लेकिन कुछ ही महीने बाद उन्हें रांची में ही नजरबंद कर दिया गया इस नजरबंदी से रिहा होते ही 1920 में वे महात्मा गांधी से मिले हंसते-हंसते जेल जाना तो ऐसे हो गया जैसे वो भी उनका दफ्तर हो ऐसी ही एक गिरफ्तारी असहयोग आंदोलन के सिलसिले में 1921 में हुई इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद साथियों साथियों आबन अंग्रेज ज्यादा दिन नहीं टिक सकते हमारा बस चले तो हम आज ही उन्हें भागने पर मजबूर कर दें परंतु मौलाना आजाद ने तो गिरफ्तार होते समय हमें शांति से रहने को कहा था इसीलिए तो सारा कलकत्ता गुस्से से भरा है मगर शांत है वरना अगर इस समय तुम्हें इतना गुस्सा क्यों हां बोलो मैं कोर्ट से आ रहा हूं आज वहां मौलाना आजाद के मुकदमे की सुनवाई हुई थी अच्छा हां हां मैंने भी सुना था फिर मौलाना ने क्या किया उन्होंने वही किया जो एक सच्चे सत्याग्रही देशभक्त को करना चाहिए यानी मतलब मौलाना ने कोर्ट में आने से मना कर दिया मगर कार्यवाही फिर भी हुई हैं फिर भी हुई अच्छा वो कैसे उन्होंने अपना बयान लिखकर कोर्ट में भेजा था उसकी कुछ बातें तो अब भी मुझे याद है अच्छा क्या कहा था उन्होंने कहा था श्रीमान मजिस्ट्रेट मैं न्यायालय के श्रीमान मजिस्ट्रेट मैं न्यायालय का अधिक समय नहीं लूंगा हम दोनों अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं हमारे हिस्से में अभियुक्तों का कटखरा और आपके हिस्से में मजिस्ट्रेट की कुर्सी हमें जल्दी-जल्दी यहां आने दो और तुम भी जल्दी-जल्दी फैसले लिखते रहो वाह वाह किसी सत्याग्रही का इस से अधिक सच्चा और स्पश्व बयान और क्या होगा मगर इसके बावजूद मौलाना अजाद को एक वर्ष के कठोर कारा आवास का दंड सुनाया गया जेल से रिहाई के बाद मौलाना ने देखा एक ता भंग हो चुकी है बड़े बड़े निता चिंतित हैं सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ पुराने और अनुभवी नेताओं को छोड़कर मौलाना आजाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया इस समय उनकी उम्र थी मात्र 35 वर्ष इसके बाद 1940 में भी उन्हें राष्ट्रीय महासभा का अध्यक्ष बनाया गया अंतरिम सरकार में मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री बने और जब भारत गणराज्य बना तब भी वे शिक्षा मंत्री बनाए गए मौलाना आजाद ने हमेशा राष्ट्रीय एकता की मशाल जलाए रखी और इसी भावना के साथ वे 22 फरवरी 1958 को हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए مولانا अब्दुल कलाम आजाद अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख भगवान दास वधवा विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता कलाकार सुचित्रा गुप्ता जेमिनी कुमार वीरेंद्र अभय भार्गव दिनेश वर्मा राजेश आहूजा राकेश शर्मा और बी आर एल सक्सेना धन्यांकन दीपक पांडे निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम तथा परियोजना निर्देशन डॉ एल जी सुमित्रा